शांति शांति शांति था ये से देखो स्थूल स्वरूप सूक्ष्म भूत जयो। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अर्थवत्तो इनमें अन्वय से भूतजय होता है स्वरूप अन्वयच अर्थवत्व कितने हुआ पांच स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अर्थवत्वाजय पहले स्थूल क्या कहते त्र पार्थिवाद्या शब्दादय विशेष सहकारादी धर्मी स्थूल शब्द परिभाषिता विषये विषय विशेष पार्थिवादि शब्द रूपरसादि आकारादि भी धर्म ही स्थूल शब्द से कहे जाते हैं ठीक है मैं पार्थिवा पार्थिसा तेजसा वायव्य आकाशीय पृथ्वी में होने वाले जल में तेज में वायु में आकाश में होने वाले शब्दस्पर्श रूपरसगंधा यथासभव यथासभव कौन से जिसमें जितने गुना हो विशेषा ष गादय ये शब्द है और स्पर्श हो गया शीतोष्णादय रूप हो गया नीलपितादेय रस हो गया कषाय मधुरादेय गंधसुरभ्यादि ही नाम रूप प्रयोजन ही परस्परतो तो इति विशेषा ये सब विशेष हो गया नाम अलग स्वरूप अलग और सबका प्रयोजन भी भिन्न भिन्न भिन है इनसे परस्पर भिन्न होने से ही विशेष हुआ विशेष है भिन्न एतिशाम पंच पृथ्व्याम ऐतिशाम विशेषान पृथ्व्याम पंच पांच क्या है विशेष पांच क्या क्या है रूप और पांच है गंधवर्जन चतर अब जल में गंध है या नहीं, नहीं है। उसको छोड़कर क्या बाकी गंधरस वजन त्रयजसी तेज में तीन गंधरस रूप वर्जम दो नभस्वती नभस्वती का वायु में शब्द एवं आकाशे है ते तय ईदा विशेषा ये विशेष हो सा गया साकार आदि भी आकार आदि के साथ सह धर्मे स्थूल स्थूलशब्दन परिभाषिता शास्त्र में कहेगे कहे गए तथा पार्थिवास्तावर्म पार्थिवधर्म ये श्लोक भी हो गया था एकदूता प्रथम रूपं रूप आकारगौरव रोक्ष वर्ण स्थर्य वृत्तिर्भेद क्षमा काश्य काठि्य सर्वोग्यता पृथ्वी का धर्म है आकार आका है घटपट आदि का आकारग गुरुत्व रुक्ष है वर्ण आवरण करने वाला स्थिरता वृत्ति बर्तन भेद क्षमा है क्षमा है सहन करने वाला धारण करने वाला सहिष्णुता धारण योग्यता कार्य कार्यम कृषता काठिन्म सर्वभोग्य अपाम धर्मों के स्नेह सूक्ष्म सूक्ष्मता प्रभा शुक्ल प्रभा है मारद मृदोर्भाव मारद कोमल गुरुत्व है शैत्य शीत है रक्षा धारण करने वाला पवित्रतम संधान मेलन करने वाले जल के गुण है तेज के धर्म ऊर्ध भाक ऊर्धव भजते ऊर्द्व जाने वाला पाव कम पवित्र करने वाले दहन करने वाले पाग करने वाले तेज का ल, गुरुत्व नहीं लघु भास्कर शुक्ल रूप है प्रध्वंसी ओस्वी प्रध्वस ध्वंस होने वाले प्रध्वंसी और ओजस्वी तेजवाला प्रध्वंस ओजस्वी वही तेज पूर्वा पूर्वाभ्याम भिन्न लचन पूर्वे पूर्वाभ्याम पूर्वाभ्याम चाहिए वायु क्या है तीर्य ट्रेड़ाचरण आक्षेपः क्ष निगरान पातनम नोदनम संयोग होता है दो प्रकार और अभिघातन शब्दन अभिघात संयोग होता है नोदनम बलम बाई में बलम चलम अच्छाया छाया इसमें नहीं अच्छा रोक्ष वायु वायुर्धर्म पृथक विधा आकाश का धर्म सर्व तो गति व्यापक अव्यूह उसका अव्यवस्थ कुछ नहीं अव्यूह अभिष्ट आश्रय किसने नहीं उसका इत्र आकाश धर्म व्याख्या पूर्वधर्म विलक्षण है, तेते आकार प्रभुत्व धर्म ते ही सह उनके साथ आकार से सामान्य विशेष गोत्वादी आकार सामान्य जाति विशेष गोत् घट आदि ये हो गया स्थूल स्थूल के बाद क्या आता है सूक्ष्म द्वितीयम रूपम मह द्वितीय रूपम द्वितीय स्वरूप स्थूल के बाद स्वरूप द्वितीयम रूपम स्वसाम्य मूर्तिर भूमि स्नेहो जलम बनि उष्णता वायु प्रणामी आकाश इेतना उच्य है यूप से कह भूमिस्नेह जल बिषणता वायुधर्म धर्मेखर की सर्वतोग उच्यते अस्य अ शब्द विशेषा सामें शब्द विशेषे तथा चलते एक जाति नाम नैसा धर्म मात्र व्यावृति रीति ठीक में मूर्ति हो गया सांस्कृतिक स्वाभाविक है कठिनता है स्नेहो तो। जलम मज्जा पुष्टि बलाधान हेतु ये मज्जा पोषण करने बल देने के लिए हेतु तो है स्नेह व निष्णता उदर्य शौर्य भौम्य च उदर में होने वाले सूर्य में भूमि में पार्थिव सर्वत तेजस्वी समेत तो उष्णता ये सामान्य उष्णता तो में सौमय सर्वचेत धर्मधर्मिणेद विवक्षा अभिधान वर्णिउष्णता स्नेहो जलम ये जो कहा गया है वायु प्रणामी धर्मधर्मी को अभेद कथन करके कहा गया है वायु प्रणामी वहनशील तथा शरीरस्य च चलन तृणादीना शरीर सेटनवायुसामुमीये वायुसमी तो नाम, नाम बलावायुर्थ का अनुमान होता है चलन तृणादीना चलन तृणाद में कंपन होता है शरीर सेटने गमन होता है वायु सर्वो गति आकाशवक गति गतिये प्राप्ति गमन नहीं, प्राप्ति सर्व स्थित है सर्वत्र शब्द उपलब्धि दर्शनात शब्द का ज्ञान होता है सर्वत्र इसलिए आकाश सर्वत्र शब्द कास कास गुणे का आश्रय आकाश है श्रोत्रश्रय आकाश गुण नहीं शब्देन पार्थिवादिश्दोपलब्धि उपादित अदस्ता पहले कहा श्रोत्र में आश्रित श्रोत्र का आश्रय आकाश स्रोत्र आकाश आश्रय आकाश और आकाशगुण शब्द शब्द से पार्थिव पार्थिवादी शब्द उपलब्धि तो पार्थिव जल आदि की शब्द की उपलब्धि होती पहले कहा गया था ये स्वरूप शब्द उक्तम, ये स्थूल के बाद स्वरूप कहा गया और मूर्ति साम से शब्द आदय ष्यादय उष्ण्वादय सुक्रदाय कषायादय सुरभिवादय मृत्यादीना सामना भेद साम का विशेष मृत्यादि साम का येस विशेष हो गया शब्द आदय षड्जादी शब्द उष्णुवादी स्पर्श सुक्रदायदी रस सुरभिताद मूर्तिदि सामान्य में विशेष हे सामने मूर्तियादी जमबी पनस आमल फलादीन युवि साम जमीरपनस आमल फलादी में रिन्न भिन्न रेदाद परस्पर व्यावर्तन रसूपगंधा के द्रव्य भिन्ना तेनाषाएतेसा विशेषा ये सब द्रव्य में पृथ्वी भी रशेष ही तथा चुनमे एकता एक जाति समितता धर्म मात्र एक जाति युक्त तो है, पृथ्वीत्वत तो तो फिर जमीरपन शाम में धर्म मात्र हे नहीं। एक प्रत्येक पृथ्वी आदिना एक पृथ्वी जल तेज आदि में प्रत्येक एक युक्त तो हे मन पर परस्परभेद हे मूर्तिस्ने सबन्विता एक मूर्ति स्ने मूर्ति पृथ्वी का स्नेजल का सजाई एक पदा षादीधर्म व्यावृति धर्म मात्र धर्म की व्यावृति अलग अलग तदवे सामूर्तियाद विशेषाच शब्द मूर्ति साम्य शब्द विशेषका ये चाहु साम विशेषाश्रय द्रव्य प्रत्याह कोई कहते सामान्य विशेष के आश्रय द्रव्य उनके लिए कहते प्रत्यह सामान्य विशेष समुदाय अत्र द्रव्य सामान्य विशेष समुदाय को द्रव्य कहते हैं सामान्य विशेष का आश्रय नहीं सामान्य धर्म विशेष धर्म इनका समुदाय द्रव्य है धर्मी को सामान्य शब्द से कहा पृथ्वी आदि उसे विशेष रूप्रसाद अलग ही धर्म है इस समुदाय को द्रव्य कहते हैं तो कोई सामान्य विशेष आश्रय कहते हैं उनके लिए कहते सामान्य विशेष समुदाय द्रव्य है इसी दर्शन के योग में सामान्य विशेष समुदाय अत्र का अश्विन दर्शन है द्रव्यम ये भी तदाश्रय द्रव्य में आस्तिशत तदा सामान्य विशेष के आश्रय को द्रव्य से प्रतिज्ञा करते अस्थि सत प्रतिज्ञाएंग प्रतिज्ञा करना चाहते हैं। कहना चाहते हैं तेरह सतत समुदाय अनुभ मान नापन अपन सामान्य विशेष के आश्रय को द्रव्य कहना चाहते हैं तो सामान्य विशेष समुदाय को तो मानना पड़ेगा उस समु जिस समुदाय के आश्रय को द्रव्य कहते हैं वो समुदाय का अनुभव करना पड़ेगा अनुभव होता है अनुभव का विषय होता है उसका अपलाप नहीं कर सकते न तदअपनव्य तयोराधारो द्रव्यवति सामान्य विशेष के समुदाय का यदि अपलाप करेंगे तो उनके आश्रय आधार द्रव्य सिद्ध कैसे होगा तस्मा यदि सामान्य विशेष को के समुदाय को मान लिया तदेव वस्तु द्रव्यम न तो ताभ्याम तत्समुदाय तद तदाधारम अपरम द्रव्यम उपरभा सामान्य विशेष दोनों से दोनों के समुदाय से अलग कोई आधार दूसरा द्रव्य हम देखते नहीं ग्रव्यो ग्राव समुदाय दिवस तदाधारम अपरम पृथक विदम शिखरम समूह ग्राव है पत्थर ग्राव समुदाय है पत्थर का समुदाय ये दोनों से अलग तद आधारम अपरम पृथक विधम पत्थर पत्थर के समूह दोनों को छोड़कर के पर्वत के शिखर कोई अलग कहाँ है शिखर एक द्रव्य है पर्वत के द्रव्य हुआ तो पत्थर और पत्थर के समुदाय उसको छोड़कर के अलग आधार क्या है पत्थर और पत्थर समूह को अलग कर देंगे तो उसका आधार कहाँ शिखर द्रव्य है समूह द्रव्य मितु तीलिए यहाँ विराम शिखर में क्या कि विराम है सीकर क्या विराम चाहिए समूह द्रव्य मत समूह द्रव्य कहा गया तथ समूह मात्र द्रव्य मनुत समूह विशेष द्रव्य मित्ते निर्धारित समूह प्रकारा आह समूह द्रव्य कहा जो कोई भी किसी भी समुदाय को द्रव्य कहेंगे इसी भ्रम की निवृत्ति के लिए समूह विशेष द्रव्य खाली समूह मात्र सामान्य नहीं इसको निश्चय कराने के लिए समूह प्रकार आह समूह किस किस प्रकार समूह होता है ये पहले कहते हैं केवल समूह मात्र को द्रव्य नहीं कहते विशेष समूह को द्रव्य कहते हैं तो समूह किस प्रकार होता है दिष्टो ही समूह दो में रहने वाले समूह होता है दो प्रकार है ठीक है नहीं यस्मा देवम तस्माद न समूह मात्र द्रव्य दो में रहता है समूह इसे समूह मात्र को द्रव्य नहीं कहा जाएगा क्योंकि समूह प्रकार नश्मा देव द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम तिष्ठ दि दुष्ठ दो प्रकार रहनता है समूह दुष्ठ समूह का दो में रहता नहीं दो प्रकार से रहता है दो प्रकार युक्त है समूह एक प्रकारम आह पहले एक प्रकार कहते प्रत्यस्तमित भेदावैवानुगत शरीर वृक्षो यूथम बनामिति ये प्रत्यस्तमित भेद अवय अनुगत भेद अवेव प्रत्यस्तमित अलग अलग अवेव नहीं दिखता है ऐसा एक समूह हो गया शरीरम शरीर में अवयव तो बहुत है अवय के भेद के को अलग अलग विवक्षा नहीं करके समुदाय हो गया समुदाय शरीर अवेव के समुदाय तो है ही वृक्षो भी वृक्ष भी अवय समुदाय है और सेना समुदाय है वन भी वृक्ष समुदाय वन हुआ शब्दे नुपात भेदावय समूह ये हो गया तो प्रत्यस्तमित तो पहले टीका में प्रत्यस्तमित तो भेद ये शाम अवयना जिन अवय में भेद प्रत्यस्तमित तो दिखता नहीं लीन हो गया भेद की विवक्षा नहीं ते तथोक्ता प्रत्यक्ष मित भेद यस्य जिसके द्रव्य का भेद अवय प्रत्यस्तमित होगे वो एक समूह हो गया द्रव्यक्तम होती शरीर वृक्ष यूत वन शब्द समूह प्रतीयमान शरीर भी कहेंगे वृक्ष कहो यूत कहो वन कहो एक समूह का तो मान होता है प्रत्य प्रतीतो अवय भेद तद वाचिक शब्द प्रयोग प्रतियम समूह प्रतीयम अप्रतीत अवय भेद अप्रतीत अवय भेद समूह तो प्रतीत होता है अभय भेद प्रतीत नहीं होता है शरीरम का अप्रतित अवय विशेष अवय विशेष प्रतीत नहीं होकर के पूरा शरीर का भान हुआ तद वाचिक शब्द शरीर कहेंगे तो अवय भेद की प्रतीति क्यों नहीं होगी क्योंकि अवय हस्तपाद आदि वाचक शब्द नहीं कहा केवल शरीर कहा रक्तमान स्वस्थि आदि का नाम नहीं लिया शरीर कहने से समुदाय प्रतीत हुआ और अवय भेद प्रतीत नहीं होता है वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होने से समूह एक को अवगम्य ते शरीरम कहेंगे तो एक समुदाय जाना जाता है समुदाय हो गया शरीर यूतायुत यूता सिद्धाय चेतनाचेतन च चा उदाहचतुष्ट चा <clears throat> चार उदाह शरीरवृक्ष यूतवन चार प्रकार के यूतायुत सिद्धावन चेतनाचेतन च उदाहचतु यूत अयुत सिद्धावन यूत सिद्ध एक अयुत सिद्ध युद्ध तो मिश्रण यो हो मिश्रण और अमिश्रण दोनों के लिए युद्धा तो ये अमिश्रण अर्थ करें पृथक करने पर पृथक सिद्ध होता है तो कहते युत सिद्ध होता भूतल में घट है घट के भूतल चाल किया जा सकता है ऊपर उठाएंगे तो घट रही है रहेगा घट में जल है जल के बिना घट रह सकता है घाट के बिना जला रहेगा घाटे के बिना जल रहेगा दूसरे बर्तन में रखेंगे तो रसोदाए तो ये हो गया यूत सिद्ध हुआ पृथक पर सिद्ध हो गया जैसे घाटा जल घट पृथ्वी यूत सिद्ध हुआ इसे प्रकार तंतु पट तंतु के बिना पट रह जाएगा पट के बिना तंतु रह जाएगा किन्तु तंतु के में ना पटा तो युत सिद्ध नहीं हुआ पृथक करने पर तंतु को अलग करेंगे तो पटा सिद्ध नहीं हुआ तर्क संक्रम दिया यूता सिद्धा, यूता सिद्धा क्या है किसको याद है हाँ ययुर्द्वयर मध्य एकम अभिन अवस्तम अपराश्रितम अवतिषते तवभा अवत्य सिद्ध योद्वैर्मध्य अविशतवस्था एक अपराश्रितम अवतिष्य दोन में से तंतुर्पट दोन में से एक है पट विनाश काल में तो तंतु के बिना पट रह जाता है तंतु नष्ट होने के बाद पट नष्ट हो जाता है तंतु जल गया तो पट रहेगा तंतु नाश करेंगे तो पट रहेगा ना नहीं तो तंतु नाश से पटनाश हो जाएगा क्या होगा तंतु नाशात पटनाश तंतु तंतुनाशात पटनाश कहेंगे का तो कार्य कौन हुआ कारण कौन हुआ तंतु तंतुनाशात पटनाश कार्य क्या हुआ, हो तंतु पढ़नाश हो। पढ़नाश हो। क्या हुआ? पट या तंतु तंतुनाशात पटनाश कार्य क्या हुआ पट या तंतु तंतुपट नहीं तंतुनाशाथ तंतु पटनाश कार्य हो गया पटनाश कारण हो गया तंतुनाश पंचमें तो हेतु ही तंतुनाशाथ पटनाश पंचमें तो क्या हुआ तंतुनाश हो गया कारण पटनाश हो गया कार्य कार्य पहले होता है या कारण पहले होता है कारण पहले होगा कार्य पहले कारण होता है हाँ. पहले भात बन जाएगा उसके बाद अग्नि चावल सोड़ाते हैं पहले कार्य होता है या कारण होता है कारण होगा तो उत्तर उत्तरक्षण में कार्य होगा तंतुनाशात पटनाश हो कहेंगे पहले क्या होगा तंतुनाश या पटनाश तंतुनाश द्वितीय क्षण में पटनाश ये कारण कार्य बना प्रथम क्षण तंतुनाश हुआ द्वितीय क्षण में पटनाश प्रथम क्षण तंतुनाश हो जाने के बाद पट तत् प्रथम क्षण पट रहेगा नहीं रहेगा रहेगा ये जो प्रथम क्षण पट है इसको कहते विनश्यत अवस्था अभी एक क्षण में द्वितीय क्षण में नष्ट होने वाला है द्वितीय क्षण में पट नष्ट होने वाला है प्रथम क्षण तंतु है या नष्ट हो गया तंतु के बिना पट रह गया तंतु नष्ट हो गया पट है नष्ट हो गया द्वितीय क्षण में तो विन अवस्था पट तो तंतु के बिना रह जाता है एक क्षण रह जाता है कौन सा पट विनशत अवस्था विनश्यति अवस्थाय से नष्ट होने वाला पट एक क्षण तंत्र के बिना रह जाता है किंतु उसको छोड़कर के बाकी पट कभी भी तंतु के बिना नहीं रहेगा इसलिए तर्क दिया है अविश्यत अवस्थम युर्द्व एकम अविन्नश्यत अवस्थम अपराशित में अवतिषते पट तंतु में ही रहेगा विनशत तंतु के बिना रहेगा विन मतलब प्रथम क्षण तंतु नष्ट हो गया उस समय पट है उस पट को कहेंगे क्योंकि द्वितीय क्षण में नष्ट होने वाला ठीक विनाश होने वाला है एक क्षण में नष्ट होने वाला है प्रथम क्षण तंतु नष्ट हो गया द्वितीय क्षण पट नाश होगा प्रथम क्षण में जो पट रहा तंतुनाश होने पर पट रह गया वो तंतु के बिना रह गया उसी अवस्था को छोड़कर बाकी जब भी पट रहेगा अभी न सत अवस्था पट अपर आश्रितम्यव अवतिष्ठते तंतु में ही रहेगा ये नहीं कि तंतु भी पट के बिना नहीं रहेगा यह नहीं दोनों में से एक यह मत एकम दोनों में से कोई एक अपर आश्रित ही रहेगा दूसरे बिना नहीं रहेगा तो अभी तो हुआ बिना सत्यवस्था को छोड़ करके एकम अभिनवस्तम अपराश में दोनों मिल करके अभी तो घट पट में ईसा नहीं घट को तोड़ देंगे तो पट रहेगा पट को जला देंगे तो घट रहेगा इतने समय रहेगा बहुत समय है जब तक तो घट रहेगा रहेगा रहे तब पट बिना कंतु पट में तंत के भी न पट केवल विन शत अवस्था में रहता, उसको छोड़कर ये हो गया अवित सिद्ध तंतुपट हो गया पृथक सिद्ध नहीं होता है यहाँ भी दो प्रकार है युत सिद्ध अयुत सिद्ध दो प्रकार है समूह यूतायुक्त सिद्ध अवयत्व अग्र वक्षते अच्छा यूतायुक्त सिद्धा अवयत्व न चेतना चेतन तो यूथ सिद्ध आयुत सिद्ध अवैव दो प्रकार पहला क्या दिया था शरीर वृक्ष यूथ वन शरीर वृक्ष यूथ वन युतायुक्त सिद्धावय त्विन चेतना चेतन त्विन से उदाहरण चतुष्ट चेतना चे चे चेतन शरीर वृक्ष ये शरीर वृक्ष होता है उसका अवय अचेतन है और यूथ वन में उसका अवयव चेतन होता है और शरीर वृक्ष भी अयुत सिद्ध है युद्ध सिद्ध होगा यूथ से ना कि और वन समूह हाँ जैसे तंतुए के नष्ट होने पर पटन नष्ट हो जाता है किंतु वन में से एक वृक्ष नष्ट हो गया सेना में एक मर गया तो युथ नष्ट नहीं होता है, रहता है तो युत सिद्ध है युत सिद्ध अयुत सिद्ध अवयवत्व तो भी आगे कहेंगे इसमें एक प्रकार हो गया शरीर हो गया दो प्रकार से शरीर समूह रहता है एक प्रकार समूह कहा द्वितीय प्रकार माह समूह दो प्रकार में से रहता है द्वितीय प्रकार कहते हैं शब्देन उपात भेद अवैव अनुगत भाष्य में शब्द उपात भेद अवय अनुगत समूह शब्द के द्वारा ही उपात गृहित होता है भेद इसी से युक्त होता है समूह शब्द से ही समूह के लिए दो भेद का वाचक शब्द है इसे उभ देव मनुष्या उभय क्या विभूति दिवोचन अस्ती उप का होता है हैं दिवस नहीं उभ शब्द का दिवोचन नहीं उभय शब्द का दिवचन नहीं उभय शब्द का दिवोचन होता है अभी लघु कम दी पढ़नी पड़ी कि पहले उभय शब्द का दिवचन नहीं होता है उभ शब्द नित्य है तो उभय देव मनुष्या देव मनुष्य बहुवचन है या दिवचन है देव मनुष्या बहुजन है ऐसे में संदेह होगा तो उभय भी बहुचन है उभय शब्द बहुजन होता है एक वजन ही होगा उभय उभय दिवचन नहीं होता है उभय शब्द से दिवचन ना उभय शब्द नित्य दिवचन होता है उभय देव मनुष्य उभय दो अवय देवय और एक मनुष्य समूह देवा एक भागो मनुष्य द्वितीय भागो, ये समूह देव मनुष्य मिलकर के एक समूह हो एक समूह का एक भाग हो गया देवता एक भाग हो गया मनुष्य द्वितीय भाग इत दोनों को कहने के लिए शब्द आया देव मनुष्य भ्यामेव अभिध्य समूह पुरा दोन मिल करके समूह हुआ केवल देवताओं का समूह केवल मनुष्य का समूह अलग है उभय देव मनुष्य जब कहते ये सब मिल के समूह ताभ्यामेव मनुष्य और देव देवता से समूह कहते हैं अभिदीयत समूह सच भेदाभेद विवक्षित भेद और अभेद विवक्षित हे आम्राण वनम ब्राह्मण संग आम्रवन ब्राह्मणसंग आम्राण वन ये भेद आम्रण वन ब्राह्मण समूह आम्रवण ब्राह्मणस अभेद ये टीका में देखो शब्द नेदानुगत समूह उभय देमनष्यामसा शब्द न उभय शब्दवाच्य सेमू से भाग भिन्न उपातु शब्द के द्वारा उभय शब्द वाच्य हो गया समूह उभय समूह उसका दो भाग भागव भिन्न उपात दो अलग अलग है एक समूह देव एक मनुष्य ननु उभय शब्द तद अवय न प्रतीयते शब्देनुपात कहा तो शब्द अनुपात भेद अवय किन्तु उभय शब्द से तो भेदभाव नहीं होता है तद अवय भेद न प्रतीयते तत्कथम उपात भेद अवय अनुगत कहते हैं इसलिए कहा ताम द्वितीय ताभ्याम अभिध्य समूह दोनों मिल करके कहा जाता है एक भागे देव दूसरे भागे मनुष्य दो भाग से ही समूह कहा जाता है समूह अभिधेयत कहा जाता है उभय शब्दे नाग देवाच्य शब्द सहित न समूह वाच्य उभय शब्द है भागदयवाची शब्द भाग भागद्वैवाची शब्द, शब्द सहित तो। देव मनुष्य उभय देव मनुष्य देव मनुष्य इस शब्द से कहा जाएगा समूह दो उभय शब्द के साथ हो काली देव मनुष्य कहेंगे तो नहीं उभय शब्द के साथ देव मनुष्य दो समूह देव मनुष्य से कहा जाएगा दो भाग का वाचक देव मनुष्य ही उसके साथ उभय रहेगा तो समूह वाची उभय देव तो उभय शब्द जो कि भाग देवाची शब्द उसके साथ समूह कहा जाता है देव मनुष्य शब्द से वाक्य से वाक्यार्थवाचकवादिति भाव वाक्य वाक्यर्थ का वाचक होता है शब्द शब्दार्थ का वाचक वाक्य भी पूरे वाक्यार्थ का वाचक समुदाय समूह का वाचक होगा पुनर्द विध्यम फिर दो प्रकार भेदा भेद विवक्षित समूह भेदे चेदेन च विवक्षित समूह भेद विवक्षित महभेद सेवक्षित समूह के आम्राण वन ब्राह्मणाण संग भेदे ष्टी श्रुते बाहरा वन ब्राह्मणी से आम्र अर्वण ब्राह्मण और संग इनमें भेद है ष्टी श्रुते यथा गर्गानाम नाम गर्गानाम गर्गा नाम गौ कहेंगे गर्ग गौ है गौ गर्ग है गर्ग गौ है या गौ गर्ग है गर्गानाम नाम गौ कहेंगे तो गर्ग ही गौ होते हैं या गर्ग से भिन्न गऊ होते हैं भिन्न होते गर्गानाम नाम षष्टी का गर्ग संबंधी गऊ न तो गर्ग गौ है न गौ गर्ग नहीं गर्ग संबंधी के से भिन्न ये भेदो वा अभेद विवक्षित आम्रवन ब्राह्मणसघ आम्रवनम ब्राह्मणसनसी कहवा आम्रश् ते वन चो आम्र हे ते वन अभेद हो गया आम्रवनमे कर्म धारक योग्य अभेद हो गया समूह समूनोरभेद विवक्षि सामकर संघ और ब्राह्मण वन और आमरा ये कैसे दोनों एक होंगे आमराश्चते वनंच ब्राह्मण आते संघच शंग संघ तो एक वचन ब्राह्मण बहुत ही तो संघ होता है समूहवाचक वन होता है समूह समूही समूह वाला हो गया आमर वृक्ष ब्राह्मण व्यक्ति तो समूह समूही समूही दोनों में अभेद मान करके आमरा वृक्षा बहुत हो गया तो वही वन हो गया ब्राह्मण बहुत इकट्ठे हो गए तो वही संघ हो गया तो, तो दोनों में अवैध विवक्षा करके सामना अधिकरण्यम आम्राश्चते ते वन च्राह्मणाश्च ते ऐसे होता है सामना अधिकर्ण विदांतरमाह फिर अन्य प्रकार का ते स फिर दो प्रकार हे युत सिद्धा वैव युत युद्ध सिद्धावय अयुत सिद्धावय में लेकर दो प्रकार है से कैसे दो प्रकार युत सिद्धावय समूह वनम संघ युत सिद्धावय अवयव समोह क्या वनम संघ इति वन और संघ पृथक होने पर भी सिद्ध होता है एक दो वृक्ष कट गया तो वन तो रहता है संघ भी प्रकार अयुत सिद्धावय हो गया संघात शरीरम वृक्ष परमाणु संघात समुदाय अवय सन्निवेश होता है शरीर वृक्ष आदि शरीर वृक्ष तो अवयव संवेश अवयव के नष्ट होने पर अवयव नहीं रहता है टीका में यूत सिद्धा अवयव समूह यूत सिद्धा पृथक सिद्धा यूत सिद्ध का अर्थ है पृथक सिद्ध यू का अर्थ अमिश्रण पृथक करने पर भी रहेगा शांतराल अवयव सतत हो यहाँ पृथक सिद्ध क्या है बीच में अंतराल व्यवधान है वन में जो वृक्ष है वृक्ष एक वृक्ष दूसरे वृक्ष के बीच में व्यवधान रहेगा और शरीर में एक अवयव दूसरे अवयव के बीच में व्यवधान नहीं रहेगा ये होगा सांतराला नहीं न्याय में थोड़ा अलग है यहाँ थोड़ा अलग है तथोत यूथम वन मिति सांतराला हे तद वै युथं गावास् यूथम वन वृक्ष गावा गाव य पृथक अतः अंतराल है, है। ये यूथसिद्ध ये समूह हो, अयुत समूह समूह होता है वृक्ष परमाणु परमाणु ये होता है अयुत सिद्ध पृथक मिले हुए अंतराल रही न्याय में अयुत सिद्धयूत अलग प्रकार यहाँ अलग प्रकार है युत सिद्ध हो गया बीच में व्यवधान है पृथक पृथक है तो युत सिद्ध मिले हुए तो अयुत सिद्ध है निरंतरा तद अवयवा सामान्य विशेषा व शासनादय इनके अवयव निरंतर है सामान्य विशेष हो शासनादियों गो में तदेश समूहेश द्रव्यहूतम समूह निर्धार ये जो समूह हो गया सामान्य समूह मात्र को द्रव्य नहीं कहते समूह विशेष द्रव्य है तीन जो समूह है इन समूह में विशेष जो द्रव्य है समूह उसको कहते आयुक्त सिद्धावय भेदानुगतः समूह द्रव्यमिति पतंजलि पतंजलि महर्षि के मत के अनुसार कौन सा समूह द्रव्य है जब अवयव के बीच में अंतराल नहीं हो वृक्ष गौ शरीरम ये सब होता है द्रव्यम अरे वन वृक्ष संघ संघ समूह है इसको द्रव्य कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा वन अभी द्रव्य नहीं क्योंकि पृथक सिद्ध होता है जब पृथक नहीं अवय में अंतराल व्यवधान नहीं है ऐसे जो समूह उसको द्रव्य कहा जाएगा तदेव प्रासंगिक द्रव्यपाद्य प्रकृतम उपसहृति प्रसंग से द्रव्य कह करके प्रकृति ए तत्स्वरूप मितुगोत्तम भाष्य में आया एतत्वरूप मितुगोत्तम यह स्वरूप हुआ पहला सा स्थल दूसरे व्याद स्वरूप सामान्य विशेषात्मक और समुदाय है द्रव्य समूह दो प्रकार होते हैं दो प्रकार में से जो अयुत सिद्ध पृथक नहीं अंतराल रहित है ऐसे समूह को द्रव्य कहा गया इसमें योगदर्शन में तृतीय स्वरूप क्या है सूक्ष्म है तृतीय रूप विभक्षु पृछति तृतीयूप कहने के पृथ्ते अतः किमेसा सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है ये प्रश्न हुआ उसका उत्तर है तम भूत कारण तस्को अवेव परमाणु ओ पूर्ण मद